आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट जी हां समय हो चला है एक बज चुके हैं और आप मेरे साथ हो और एक बजे संडे को जो है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि संडे एक बजे सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप जानते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन हैं उनको बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनमोल अनुभव हम सुनते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ श्री कृष्ण भरद्वाज जी हैं जो गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालीमार ब्लॉक में दिल्ली में अपनी सेवा दे रहे हैं एज ए प्रिंसिपल के रूप में तो आप सभी की तरफ से श्री कृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार जी मैं जानना चाहूंगा कि आप तो शॉर्ट में अपना परिचय जरूर सुनाइए मेरा नाम बता ही दिया नाम श्री कृष्ण भारद्वाज है और मैं 1956 में डिस्ट्रिक्ट फ़रीदाबाद के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और मेरी मिडल क्लास तक एजुकेशन वहीं एक छोटे से गांव में हुई पश्चात तो मेरे विज़न की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जब डॉक्टर्स को चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने कहा इसका कोई इलाज पूरे संसार में नहीं है तो बैटर ये है कि आप किसी ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें <laughs> 74 फोर में मैंने एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया ताकि जो ब्लाइंड्स किस तरीके से अपनी एक्टिविटी करते हैं वो करने के बाद मैं वापस दिल्ली में गवर्नमेंट को सीनियर सेकेंडरी स्कूल राष्ट्रपति भवन से मेरी स्कूलिंग हुई है और मैंने वहाँ नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक एजुकेशन प्राप्त करी बचपन से ही एक मेरी इच्छा थी कि मैं उस सत्य को उस ऑलमाइटी को जानूं और इसी लक्ष्य को लेते हुए मैं ब्लाइंड हॉस्टल में ही डेली में रहता था अच्छा वहीं पर रह के पढ़ाई करता वहीं पर रह के पढ़ाई करता था तो तभी आपको कुछ दिखाई अच्छा, अच्छा। और, अच्छा, और ये भी अदरवाइज आई स्पेशलिस्ट तो ये कहते हैं आपको नहीं होनी चाहिए अच्छा। उनकी तरफ से तो मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हूँ तो एग्ज़ाम के बाद हम लोग अपना फ्रेंड्स किसी न किसी एक तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे mm -hmm. 1981 एट्टी ट्वेल्थ का एग्जाम दिया और ट्वेल्थ का एग्जाम देने के बाद हम लोग इलाहाबाद संगम की तरफ तीर्थ यात्रा पर गए mm -hmm. वहाँ एक मंदिर देवी के मंदिर में जा जब गए तो जो पुजारी जो था उसकी नज़र जो थाल होता था देवी पर चढ़ावे का उस थाल में कितना कैश है इसके ऊपर होती थी जबकि मेरी वो ये थे कि उस जो पूरी दुनिया को देने वाला है हम उसको दे के सकते हैं पर जो एक सिस्टम है उसके अनुसार जो भी है हमने उसमें थोड़ा फूल नारियल वगैरह जो भी थोड़ा चढ़ाना था वो चढ़ाया पर उसमें कैश कम होने के कारण से उस पुजारी ने हमको एक सेकेंड खड़ा होने दिया और तुरंत कहा आगे चलिए आगे तभी से मैंने निश्चय कर लिया था कि ईश्वर अगर तू है तो तू मेरे पास आएगा मैं तेरे को ढूंढने के लिए कहीं पर भी नहीं जाऊँगा इसी दौरान 1981 एटी ईयर था और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दिल्ली के अंदर लाल किले में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था तो वहां पर जितनी भी हैंडी कैप्ट इंस्टीट्यूशंस थी उन सभी को भी इनवाइट उस मेले में किया गया था बाकायदा संस्था की तरफ से जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है कि संस्था की तरफ से बसें आई थी हमारे उसमें और हम लोग वहां गए तो मेला देखने से हमको काफी अच्छा लगा तो और तब से ही लेकर के अपना ग्रुप डिस्कशन हम करते थे भई आगे हमको ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करनी है तो कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता और हमारे को आया कि भई मुझे उस ईश्वर को पाना है तो अगर उसको पाना है तो एक संस्कृत हमारा एक ऐसा माध्यम है जिसमें वेद शास्त्र उपनिषद वगैरह सारी चीज़ों को हम पठन पाठन कर सकते हैं तो मैंने संस्कृत विषय को चुना और ये विषय चुनने के कारण जो विश्वविख्यात धुरंधर विद्वान है जो कि श्री श्री 108 सौ महामंडलेश्वर को टाइटल देने वाले हैं उन लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ पर सत्य उनको भी पता नहीं था पर इस संस्था में 81 से फिर मैं जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे कर करके मुझे सत्य का ज्ञान हुआ आत्मा का परमात्मा का और ये ज्ञान होने के कारण से मेरी मेमोरी पावर ग्रेस्पिंग पावर कंसंट्रेशन पावर इतनी जबरदस्त इनर पावर बढ़ गई कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट आता चला गया अपनी क्लास के अंदर और यहाँ तक जॉब भी दुनिया एक गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान है मैं तीन चार जॉब रिजाइन कर चुका हूँ और अब भी जो देश की सर्वोच्च संस्था है यूपीएससी जो क्लास वन ऑफिसर्स जितने भी हैं उन सब का सिलेक्शन थ्रू यूपीएससी ही होता है डायरेक्ट उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन आज ए प्रिंसिपल हुआ है हुँ, हुँ, हुँ. तो इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जब से मैंने इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाया अब मेरे को किसी भी चीज़ से ना भय है खुले याम धड़ल से सत्य को किसी के सामने भी बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं होती है कोई कितना ही भी थ्रेटनिंग देने की कोशिश करे क्योंकि ज्ञान यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है कि जो चीज़ आपके साथ होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता और जो चीज़ नहीं होनी वो कोई दुनिया की ताकत कर नहीं सकती ये बिल्कुल मेरे को दृढ़ निश्चय है दृढ़ विश्वास है इसी उसको लेते हुए अब मुझे भय भी किसी से नहीं लगता hmm. बहुत कुछ अनुभव इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा मैंने किया है और ये मैंने जीवन का एक अंग बना लिया है जैसे कुछ चीजें नित्य प्रति जीवन के लिए आवश्यक होती हैं जैसे स्नान आवश्यक है भोजन आवश्यक है नींद आवश्यक है कोई कितना ही भी विजी व्यक्ति क्यों न हो ये नित्य क्रियाएं जरूर करता है इसी प्रकार से जीवन में मेडिटेशन भी एक नित्य क्रिया के रूप में मैंने लिया है कि ये भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इससे इतनी सफलता मुझे मिल रही है इतनी सफलता मुझे मिल रही है कि राइट टाइम पर राइट टचिंग ऐटोमेटिकली हो जाती है मुझे कोई सोचना नहीं पड़ता मान लीजिए कि एक काम अब ये अगस्त चल रहा है और वो काम मुझे दिसंबर में ड्यू है मेरा वो दिसंबर में ही मुझे अपने आप पर वो होगी कि हाँ ये काम आपने करना है तो इस तरीके से ये बहुत ही मैं कहूंगा कि इस राजयोग के अभ्यास से मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया है विजन वीक होते हुए भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा एक बार मेरा ही एक कलीग लेक्चरर मेरे को चीट करना चाहा। काफी सारे अपने कुछ पेपर्स लिया कि सर ये पेपर्स मेरे अटेस्ट करने हैं और उसमें एक पेपर उसने बीच में लगा दिया एप्रिसिएशन लेटर सैकड़ों पेपर थे मैं फ्रीक्वेंटली साइन करता चला जा रहा हूं सारे पेपर्स पर अब ये देखिए कंसेंटेशन या जिस चीज का भी वो कह सकते हैं आप वही पेपर मेरे हाथ में आता है और मेरे वाइस प्रिंसिपल साथ में बैठे हुए थे मैंने कहा देखो ये क्या चीज है उन्होंने कहा सर ये तो एप्रिसिएशन लेटर है जबकि वो बंदा किसी भी ऐसे उसके लिए लायक नहीं था जिससे कि उसको एप्रिससन लेटर दिया जा सके और एक इसी तरीके से एग्जाम्पल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है किसी भी स्टेट का और जनरली कोई मान लीजिए उस स्टेट का है तो उसको तो कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होती पर अदर स्टेट का अदर स्टेट में अगर बनाना चाहे तो उसका इजिली नहीं बनता है पर एक ने किसी से रिश्वत लेकर के काफी रिश्वत ले दी होगी कि मैं बनवा दूंगा तुम्हारा और वो भी मेरा ही कलीग था लेक्चरर था अपना कि सर मेरे फोटो स्टेट अटैस्ट करने हैं उसके बीच में वो डोमिसाइल का फॉर्म बीच में लगा दिया और जैसे ही मैं थोड़ा नहीं उसका अटैस्ट करता चला जा रहा हूँ और कोई पेपर हाथ में नहीं आया वो, आ गया। वो पेपर हाथ में आया है और तुरंत वाइस चांसलर दिखाया देखो ये क्या चीज है ये तो सर्टिफिकेट का है। तो ये कहने का वो क्या है है, है। कि इससे इनर पावर जितनी हमारी डेवलप होती होती चली चली जाती जाती तो राइट टचिंग हमारे को अपने आप जबकि हमारे साइन की इतनी वो है कोई भी अगर हमारे गलत उस पर साइन करा ले तो बहुत कुछ गलत उससे गड़बड़ वो हो सकता है पर यह जो है जब सुप्रीम के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है तो कभी भी इस तरीके से वो नहीं होती है यहाँ तक कि कई लोगों ने मारने तक की कोशिश की क्योंकि आज हमेशा आप ये न्यूज़ सुनते होंगे कि जो लोग अकेले रहते हैं तो उनके लोगों के दिमाग में रहता है इसके पास बहुत कुछ माल पानी है और मर्डर कर दो और अपना पैसे अपना लूट लाट के चले जाओ एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही आ गया थोड़े बहुत उसकी जान पहचान हमारी थी ज्यादा कुछ नहीं थोड़ी बहुत जान पहचान थी और एक बार तो उसने थोड़ा सा मेरे से कहा कि जरा पानी पीना है मैं किचन में पानी लेने के लिए गया हूँ और जैसे ही आया हूँ तो वो कुछ मेरी अलमारी से चीज निकाल रहा था तो तभी मुझे डाउट हुआ कि ये ठीक नहीं है और उसको भी लगा कि ये अकेला है अकेला रहता है एक दिन वो शाम का टाइम आ गया और उसके इरादे नेक नहीं थे उसने आते ही कहता है कि घर में और कोई है मैंने कहा मेरा भाई है जबकि कोई भी घर में नहीं था मेरा भाई है तो वो तुरंत चला गया है फिर अंदर नहीं आया वो तो और बताएं 84 के अंदर दिल्ली बताए एंदिरा कांड हुआ था उसके दौरान बहुत सारे बम ब्लास्ट बसेस वगैरह में हुए थे तो कहते हैं को रखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके चाहे वेरी दुनिया होए। यही चीज मैं अपना इस राजयोग केंद्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से अपने हॉस्टल आना था हॉस्टल से वो विद्यालय लगभग चार पांच किलोमीटर दूर था पर क्योंकि वो मेरा जीवन का एक हिस्सा बन चुका था और कॉलेज हॉस्टल का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं था तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम एक घंटा के लिए एक एक घंटा वहां के लिए निकालता था मैं वहां आश्रम से अपना हॉस्टल आ रहा था शाम के टाइम बस बिल्कुल खाली थी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जो बसेस हैं हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि उसमें ड्राइवर की सीट आगे होती है और कंडक्टर की सीट बिल्कुल बस के लास्ट में होती है तो बिल्कुल खाली बस थी मैं कंडक्टर की सीट के पास ही बैठ गया तुरंत मेरे को टचिंग होती कि नहीं आगे चलो जैसे ही बैठ चुका हूं मैं कंडक्टर की सीट के पास में पर टचिंग होती कि नहीं आगे चलो आगे मैं फिर ड्राइवर के सीट के साथ बैठ गया हूँ और दो मिनट के बाद ही कंडेक्टर की सीट के नीचे बम रखा हुआ था वह ब्लास्ट हुआ और कंडक्टर के धज्जियां उड़ गई उसी टाइम तो यह क्या है कि अगर मैं भी वहां बैठा होता तो शायद आप लोगों से रुपए होता आज तो बहुत सारी इसी तरीके से घटनाएं घटी उसके बाद यहां ये जो बताया जाता है कि कोई भी काम आप करिए आप उस ईश्वर को जिसको भी आप मानते हैं आप उसको याद करके और फिर वो काम करिए तो मेरा नियम ये बना लिया कोई भी काम करने से पहले उसको ज़रूर याद करना है सोने से पहले जैसे लक्ष्मण रेखा होती है कि भाई लक्ष्मण सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी कि अगर आप इस रेखा के अंदर हैं तो आप सेफ हैं और जहां आपने इस रेखा से कदम बाहर रखा तो आपके लिए फिर मुसीबत ऐसे ही मैं नियमित रूप से सोने से पहले कि जो मेरे सराउंडिंग है या बेड के उसमें चारों तरफ एक वो रेखा टाइप से बना देता कि इस रेखा के अंदर आप में सेफ हूं रात को छत गिरी है आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा मेरे को जरा भी खरोच तक नहीं आई है वो पैर से पीछे पैरों के बीच में उसका मलबा जो है या सरस के आगे जरा भी मेरे को टच कुछ हुआ हो बिल्कुल नहीं इस तरीके से जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बीमारियां भी यहाँ तक हुई कि एक बार तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ शरीर के अंदर इतना तक ब्लड नहीं रहा कि ब्लड टेस्ट करने के लिए वो ना सारे रही अपना इंजेक्शन लगा रहे हैं ब्लड लेने के लिए पर शरीर में ब्लड है ही नहीं पर इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा कैसे मैंने बहुत जल्दी उसकी रिकवरी की जो कि मेडिकल साइंस उस चीज को कभी भी नहीं कर सकते तो बहुत सारे इस तरीके से जीवन के अंदर अनुभव हैं कि कैसे इस राजयोग मेडिटेशन को अगर हम जीवन का अंग बनाते हैं और मैं अकेला रहता हूं लोग ये सोचते हैं कि कैसे टाइम मैं कहता हूँ टाइम मुझे मिलता ही नहीं लोग कहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है वो उनके लिए टाइम पास करने के लिए भाई सीनियर होम खोलो उसमें उनकी एक्टिविटीज का वो करो ताकि उनको जो है अकेलेपन का महसूसता ना है अकेलेपन का भान ना आए मैं कभी भी मुझे इस तरीके से लगता ही नहीं कि मैं अकेला हूँ और आपको ताजुब होगा कि मैं अपना सारा काम ए टू जैड खुद, खुद करता खुद करता हूं, चाहे वो घर की सफाई है मुझे मज़ा आता है चाहे अपनी कुकिंग चाहे अपने द, द, क, द, कपड़े धुलाई है कपड़े प्रेस तक भी मैं बिल्कुल प्रेस वाले या उसको नहीं देता क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि अगर इन लोगों के साथ मेरा वो हो जाएगा तो वो लोग अकेला देख कर इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ जो अकेले रहते हैं उनके साथ हादसे का कारण यही है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं जो कि उनके अपने ब्लड रिलेशन के नहीं होते तो उनको उनके उनसे प्यार नहीं है बल्कि उनके धन संपत्ति और उससे प्यार है और जहाँ वो मौका देखते हैं वहाँ आए दिन आप न्यूज़ के अंदर न्यूज़ के अंदर ये चीज़ सुनते हैं कि वो अकेले थे इसलिए उनका मर्डर करके चले गए और उनका सारा सामान लेंगे तो इसलिए मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता कि भाई अपना काम स्वयं करो उससे शारीरिक अपना टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से कट जाता है शरीर भी स्वस्थ रहता है मन भी एकदम खुश रहता है कि अपना हम काम कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताऊँगी एक बार दैली यूनिवर्सिटी के अंदर एक योगा केंद्र है उस योगा केंद्र के अंदर खास करके हमारी महिलाएं बहनें जो उनके पास आती थी कि मेरे को ये बीमारी है मेरे को ये बीमारी है उनका सबसे पहले एक फार्मूला था कि आप थोड़ा बहुत अपने घर का काम स्वयं कर लिया करो कि शरीर की थोड़ी बहुत मोमेंट होनी चाहिए क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होती थी प्रोफेसर सर्वो होती थी घर में काम उन्होंने करना नहीं, नहीं। सिर्फ अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना लेक्चर देना वापस घर आ जाना और कुछ करना नहीं तो जब तक शारीरिक श्रम शारीरिक परिश्रम कुछ ना कुछ हमारा नहीं होगा तब तर... तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा श्री कृष्णन जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आपका राजयोग के साथ जुड़ने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए और कहीं हादसों से आप बचें और कई चीज़ें जो है आप खुद करते हैं तो इसलिए भी आप जो है हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी चीज़ें जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है और सेल्फ एक्सपीरियंस कभी भी व्यक्ति को जो है हेल्प करता है तो मैं चाहूँगा कि जो फ्री है तो इस तरह अपना काम खुद करने से वो टाइम भी भी आपका आपका सफल हो जाता है, सेहत अच्छा बना रहता है। तो चलिए पर लेते हैं हैं एक एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत। उसके बाद फिर से श्री कृष्णन जी से जुड़ते हैं और उनका एक्सपीरियंस आगे सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रहो नस्कराते रहो yay hey.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 सस्टी रनिंग है लेकिन अपना काम खुद ही करते हैं उनका विजन भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी तरह से अपना सब काम खाना पीना बनाना और कपड़े लत्ते धोना और प्रेस करना यहाँ तक सब काम खुद का अपने आप ही करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सस्टी रनिंग में भी वो अपना सब कुछ करते हैं तो ये हम सभी के लिए मोटिवेशन है एक प्रेरणा मिलता है कि ऐसा हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार श्री कृष्णन जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपना करियर के बारे में जो कहाँ पर आपने जॉब किया हो किस किस तरह से आपके अलग अलग पोस्टिंग गई उसके बारे में बताइए नमस्कार सबसे पहले जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया तो स्टाफ सर्विस कमीशन में, में मेरा सिलेक्शन हुआ उसका एग्ज़ाम दिया और जैसे मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि जब आपकी मन की एकाग्रता बढ़ जाती है तो उससे बहुत सारी इनर पावर्स आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं एस के एग्जाम में भी मैंने टॉप किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ सबसे पहली पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ पर मेरी हॉबी टीचिंग की तरफ थी क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप सदा एक्टिव अलर्ट और एंथ्यू उससे भरे हुए होते हैं क्योंकि आपके पास जो जेंट्री आती है वो कुछ लर्निंग उसको लेकर के आती है और यूथ विशेष रूप से होते हैं और एक कहा जाता है कि जैसे संग में आप रहेंगे उसका रंग आपके ऊपर चढ़ता ज़रूर है तो इसलिए मेरा सिलेक्शन मैं नाइनटीन एट्टी में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा उसके बाद 89 में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में मेरा डेली गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया उस पोस्ट को मैंने रिजाइन किया यहां मैंने ज्वाइन किया 1990 में एक साल भी नहीं रहा था दूसरा हायर पोस्ट के लिए लेक्चरर के लिए मैंने इंटरव्यू फेस किया फिर सिलेक्शन हुआ डेली गवर्नमेंट के अंदर एज ए लेक्चरर। थोड़े से दिन के बाद ही दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ही वाइस प्रिंसिपल और फिर जो है क्योंकि जो देश की सर्वोच्च संस्था है यूपीएससी उन्होंने प्रिंसिपल्स के लिए अपना वो निकाला एड और उसको मैंने फेस किया 2006 में उसका रिजल्ट आया और उसमें भी मैं मेरिट में रहा और 2006 से लेकर के ही आज तक डिफरेंट उसमें मैं यही चाहता कि एक जगह नहीं मेरा ट्रांसफर जगह जगह होता रहे ताकि जगह जगह अपनी इस अच्छाई का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ सके और इसी उसको लेते हुए शायद वो ईश्वर उसके लिए जो कहा जाता है कि उसको आंख नहीं है पर पूरी सृष्टि को वो देखता है पूरी सृष्टि की हर एक्टिविटी को वो देखता है उसको कान नहीं है पर सब की वो सुनता है उसको पैर नहीं है पर जहाँ भी जिसकी ज़रूरत होती है ज़रूरतमंद की वो करता है तो शायद उसने मेरी सुनी कि मैं एक जगह नहीं रहना चाहता मेरा ट्रांसफर होते रहना चाहिए और उसी उसको लेते हुए एज ए प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि मेरे पाँच छः जगह ट्रांसफर हुए और जहाँ भी गया मुझे आशा से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड जरूर है कि बींग ए एडमिनिस्ट्रेटर कुछ समय जो सबॉर्डिनेट होते हैं कलीग होते हैं उनको थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता क्योंकि आज की दुनिया में कोई काम करना नहीं चाहता पर बाद में जाकर के वो लोग इस चीज़ को रियलाइज करते हैं क्योंकि मैं कभी भी कहीं पर भी एक ऑफिसर की तरह एक डिक्टेटर की तरह एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वो नहीं करता ट्रीट करता एक बीइंग ए फैमिली हेड, जहां भी मैं गया तो दूसरों की प्रॉब्लम को देखते हुए और उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं किस तरीके से कॉपरेट कर सकता हूँ वो मैंने किया तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी मैं गया और उस वहाँ के बाद दूसरी जगह गया तो इतना जबरदस्त उसका प्रभाव पड़ा कि लोग आज तक भी याद करते हैं कि बे एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ऐसा जो कि सबकी फीलिंग्स को समझे और समझ के सबको को कॉपरेट करे और फिर दूसरों से काम लें तो ये एज एडमिनिस्ट्रेटर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस सब जगह से मिला है जबकि शुरू शुरू में तो ज़रूर है कि कुछ लोग इस तरीके से ये हैंडी कैप्ट है ये ब्लाइंड है ये इसको थोड़ा सा कहां से इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर को ठीक एडमिनिस्ट्रेट वर्क को ठीक से कर सकता है पर जब उन्होंने सारे वर्क को देखा है और देखने के बाद उन्होंने अप्रिसट किया है इस चीज़ को तो आज तक उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ उनको एक ही चीज़ बताइए कि भई जितनी आपकी मन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी मन की कंसंट्रेशन का ही प्रभाव आपके वर्क पर पड़ता यहाँ तक कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता कि एक विद्यालय में मैं था समर वैकेसन आप सब जानते हैं कि हर उसमें समर वैकेसन होती है। समर वैकेसन होने से एक दिन पहले उस दिन टीचर्स अपनी प्रॉब्लम लेकर के आ रहे थे पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम लेकर के आ रहे थे एडमिशन का भी लास्ट डे था एडमिशन वाले अपनी प्रॉब्लम लेकर के आ रहे थे और मेरे सामने एक मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे वो भी कोई एडमिशन के लिए आए हुए थे अब मुझे तो पता नहीं कौन क्या है कोई किसी के फेस पर तो लिखा हुआ नहीं है कौन किस उसका है। वो सारा मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं बाद में वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्रोफेशनली जज तो मैं हूं पर आपकी जजमेंट को देख करके मैं दंग रह गया हूँ आप कितना ड्राई फ्रूट खाते हैं हम तो एक मिनट के अंदरिटेट हो जाते हैं तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाता मैं योगा स्पेशलिस्ट हूं, मैं मेडिटेशन स्पेशलिस्ट हूं, मैंने मेडिटेशन की प्रैक्टिस मैं करता हूँ उनका वंडरफुल बाकायदा वो अपना सेल नंबर अदरवाइज मजिस्ट्रेट कोई अपना पर्सनल सेल नंबर दे करके जाए अपना सेल नंबर दे के गए कि कभी भी कोई मेरे लायक सेवा हो तो मुझे ज़रूर याद करिए और भी जैसे यू का भी मैं बताऊँ कि यूपीएससी से जब मेरा सिलेक्शन हुआ किसी का भी सिलेक्शन होता है उसका मेडिकल होता है hmm. कि ये एक बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर उसके लिए फिट है या नहीं है कोई बीमारी किसी प्रकार की तो नहीं है तो हमारे ग्रुप के अंदर लगभग 50 साठ थे क्योंकि नेशनल लेवल का होता है ये 50-60 कैंडिडेट थे किसी के अंदर कुछ बीमारी किसी के अंदर क्योंकि आज एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा कि कोई को एकदम कम्प्लीट ओके हो किसी को यूरिक एसिड किसी को शुगर किसी को बीपी पी लो किसी को बीपी हाई कुछ न कुछ जो इस तरीके से मिल रहा था पर जब मेरा सारा कुछ वो चेक किया कोई किसी प्रकार की वो नहीं निकली तो जो मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन थे वो कहने लगे यार आप करते क्या हो मैंने कहा मैं योगा स्पेशलिस्ट हूँ मैंने कहा वंडरफुल मैं मैंने कहा मैं मेडिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ मैं मेडिटेशन करता हूँ डेली तो इस तरीके से उसका प्रभाव मेरे हर जगह चाहे मैंने पढ़ाई के उसमें किया पढ़ाई के उसमें भी बीएड के अंदर भी टॉप किया एम के अंदर भी टॉप किया बीए के अंदर भी हो रहा गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी चार जॉब के बाद ये भाई लास्ट वो, वो है कि प्रिंसिपल के तो हर जगह और फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी काफ़ी लोगों की अप्रिसिएशन मुझे मिली है तो इसमें किसी प्रकार की वो नहीं होती तो जितना जितना हम इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं योग की प्रैक्टिस करते हैं तो योग से हमारे टाइम का भी पता नहीं चलता हमारे को बोरियत भी नहीं होती अकेलापन भी नहीं लगता और एक एनर्जेटिक फील करते हैं और एक लगता है कि जीवन है तो ये है, हुँ, हुँ, जीवन जीने की कला इसके थ्रू आ गई है कि जीवन का एक एक मोमेंट एक एक क्षण अब हम आनंद लेकर के जी रहे हैं और दे दे दे दे दे उससे बताए कि मैं जो है जबकि फिजिकली फिट नहीं हूँ पर मैं फिजिकल टीचर्स को एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास आते हैं अच्छा फिजिकल टीचर्स तो कुछ लोगों ने वो कहा बताओ कि जो फिजिकल टीचर्स हैं उनको ये एक्सरसाइज करा कराइज चीज चीज है। चीज है। एक मैं कराता हूँ और पार्क के अंदर जो भी कोई देखता है काफी दे, मैं मॉडल टाउन डेली में मॉडल टाउन एरिया है वहां पर रहता हूँ और मॉडल टाउन एक काफ़ी पौष्ट कलोनी मानी जाती है तो उस पार्क के अंदर अच्छे स्टैंडर्ड के लोग सभी आते हैं और वो सारे मेरे को इतनी रिस्पेक्ट और इतना वो देते हैं कि नहीं ये अपना बिल्कुल रेगुलर और बहुत अच्छा एक्सरसाइज और अपने मस्ती में एक्सरसाइज करते हैं उनके कुछ क्लब बने हुए हैं वो चाहते हैं कि आप हमारे क्लब में आइए तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं आपके क्लब में ज़रूर आऊँगा पर आप फिज़िकल इस योगा के साथ मेंटल योगा को इंक्लूड करोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा बाकी खाली मैं फिजिकल योगा के लिए आपके इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि आप लोग मुझे देखते हो जिस टाइम मैं एक्सरसाइज करता हूँ उस टाइम फिजिकली उसके साथ साथ मेंटल वो योगा भी करता रहता हूँ तो दोनों को अगर आप इंक्लूड करोगे तो मैं ज़रूर आपके इसमें शामिल होना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ वो चाहते हैं कि आप हमारे ग्रुप में आइए आप हमारे ग्रुप में आइए तो इससे काफ़ी रिस्पेक्ट सब जगह एक अच्छा सम्मान आ, मिलता, मिलता है आपको। चलिए यह तो बहुत अच्छी बात है जितना आप इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को बताते हैं तो लोगों को नेचुरली अच्छा लगता है क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो भी मेंटली और फिजिकली फिट रहें तो योगा एंड मेडिटेशन जो है जितना आपको हेल्प कर रहा है उतना ही दूसरों को भी हेल्प कर सकता है लेकिन बशर्त यही कि दोनों प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट कहता है जैसे आपने इसको प्रैक्टिस किया और इसका परफेक्शन आपके पास है तो खुशी होती है लोगों को देखने के बाद तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि काफ़ी जो बदलाव आपके रहे जीवन में काफ़ी जगह आप घूमे पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं आपकी पोस्टिंग हुई तो सबसे अच्छा जो जगह है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा पीस फील हुआ हो ऐसे कुछ जगह के बारे में जो आपको आकर्षित किया हो आपको लगा कि पोस्टिंग नहीं होना चाहिए उस जगह के बारे में कुछ बताइए हाँ पोस्टिंग नहीं होना चाहिए <laughs> हाँ दिल्ली में ही एक जगह मेरी पोस्टिंग हुई गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाका ढाका ढाका वो वहां का एनवायरमेंट स्कूल के लायक नहीं था नहीं। और वो भी किस बेस पर पे हुई उसका भी रीजन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिटिकल बेस्ड होती हैं मेरी पोस्टिंग पहले मॉडल टाउन ही थी पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सत्य से किसी से डरता नहीं हूं चाहे कोई कितना भी पावरफुल व्यक्ति hmm. कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर और मॉडल टाउन क्षेत्र के जो एमएलए थे वो शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी चीफ मिनिस्टर के चीफ एडवाइजर थे जैसे ही मेरी पोस्टिंग मॉडल टाउन में हुई मुझे वहां विद्यालय में बताया कि हम लोग एनुअल डे हर स्कूल के अंदर मनाया जाता है एनुअल डे था जी एक बार हमने इनको इन्वाइट किया चीफ गेस्ट के रूप में पर इन्होंने थोड़ा सा पंगा डाल दिया तो मैंने जाते ही कहा कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं हूँ और मैं चीफ गेस्ट किसी को भी बना सकता हूँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एम इस एरिया के ही एम को बनाइए या जो रूलिंग पार्टी है उसी के एम को बनाइए ये मेरे ऊपर है कि मैं चीफ गेस्ट किसको बनाता हूँ हालांकि मैं किसी पार्टी तक को बिलोंग नहीं करता किसी उसको बिलोंग नहीं करता पर एक जो है बीजेपी के बहुत ही सरल स्वभाव के वो थे तो हमने कहा मैं चीफ गेस्ट बनाना है उनको मैंने चीफ गेस्ट बना दिया एनअल डे पर एक साल नहीं दो साल भी दूसरे साल भी उन्हीं को बना दिया तो उससे वो थोड़ा मेरे से खफा हो गए कि मेरे एरिया में रह करके और चीफ गेस्ट मेरे को ना बना करके मेरे अपोजिट पार्टी के उसको चीफ गेस्ट बना रहे हैं मैं अपने एरिया में इनको नहीं रहने दूंगा तो उस बेस पर उन्होंने अपना शीला दीक्षित को कहा उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को कहा और ये कह करके मेरा ट्रांसफर वहाँ से और जरूर है ये बेस पर होगा तो कोई अच्छी जगह तो करेंगे नहीं उन्होंने ढका के अंदर वो किया जहाँ का कि एनवायरमेंट बिल्कुल ठीक नहीं था बिल्कुल हम ना कि जैसे मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि शक्तिशाली वो है कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने, अपने आपको, आपको सरल कर ले सरल कर ले योग का मतलब ध्यान का मतलब मेडिटेशन का मतलब ये है बिल्कुल अपने आप को सरल कर लिया स्थिर कर लिया कि जीवन का एक एक मोमेंट आपका फिक्स है कि कहाँ आपने व्यतीत करना है हम्म उसको कोई दुनिया इस उसको लेते हुए सहर्ष उस ट्रांसफर को स्वीकार किया कि मुझे नौकरी करनी है मुझे कहीं भी भेज दें हाँ ये है कि नौकरी से निकालना किसी की पावर नहीं है ट्रांसफर जरूर इनकी पावरफर हो, हो जाए ट्रांसफर है। है। इनकी पावर है ट्रांसफर कहीं से कहीं भी कर सकते हैं उसमें कोई दो नहीं है और मुझे अपना सही वो ये है कि जो हर जगह रह करके जो उजड़ वो है उसमें भी चमन खिलाए विशेषता उसकी है जो चमन में चमल खिलाए तो विशेष मतलब उसका कोई मतलब नहीं है तो वहां जाकर के भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला स्टाफ की तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ से जबकि वहां का एनवायरमेंट बिल्कुल फेवरेबल नहीं था नहीं। वहां का भी एक दृष्टांत आपको बताता हूँ कि एक बार मेरे वाइस प्रिंसिपल ने ही चीटिंग करने की कोशिश की क्योंकि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हायर एग्जाम के लिए आ, स्थान चुनते हैं तो वह ऐसा सेफ होना चाहिए जहां से कोई दूसरा चीटिंग करवाने के लिए नहीं एंटर कर सकता क्योंकि वो विद्यालय का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था तो वाइस प्रिंसिपल क्या वो चीटिंग करना ताकि हर पेपर में अपना उसकी सेटिंग थी कि अपना पेमेंट करिए और अपना नकल करिए धरने से अच्छा। उसने पहले तो मेरे से कहा कि सर ये डी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम सेंटर ले लेते हैं मैंने उसको मना किया कि बिल्कुल हम सेंटर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग इस तरीके से नहीं है कि हम सेंटर वो कर सके उसने क्या किया क्योंकि वो भी ऑफिसर तो वो भी है मैं क्लास वन वो क्लास वो है उसने अपने और खुद बन उसने अपना मंजूरी दे दी की हाँ मंजूरी वहां पहुंच गई यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स को रोल नंबर और वेन्यू एलॉट कर दिया तीन दिन पहले एग्जाम जैसे शुरू होना है एग्जाम शुरू होने से तीन दिन पहले स्टूडेंट्स अपना वेन्यू चेक करने के लिए आए और मेरे ऑफिस में ही आ गए कि सर हमारा यहां सेंटर है यहां तो कोई सेंटर नहीं hmm. वो अपना रोल नंबर दिखा रहे हैं तो रोल नंबर दिखा रहे हैं तो उसका हमारे उसका नाम मैं तुरंत चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डेली यूनिवर्सिटी उसके पास गया कि मैंने एक्सेप्टेंस दी नहीं है आपने सेंटर कैसे डाल दिया उन्होंने कहा एक्सेप्टेंस तो आपकी आई है मैं दिखाऊ आइए तो उन्होंने दिखाया आप खुद चल करके देखिए एनवायरमेंट इस लायक नहीं है तो वो तो बहुत ही लर्नर्ड पर्सनलिटी होते हैं वो तुरंत बात को समझ गए उन्होंने कहा कि आप अपना आई कार्ड की फोटो कॉपी और आपने अपना लिख के दीजिए वहां का एनवायरमेंट वो नहीं है जबकि तीन दिन रह गए हैं उनको भी कितनी मुश्किल होगी हजारों कैंडिडेट को नया दो, दो। तो कैंसिल किया कि नहीं जब एनवायरमेंट नहीं तो कैसे वहां सेंटर डल सकता है उन्होंने तुरंत उस चीज को कैंसिल किया और कैंसिल करने के बाद दूसरी जगह वेन्यू दिया तो वहां का जो मुझे वो था सबसे मतलब अभी तक के उसमें कि एक वाइस प्रिंसिपल ऐसा कि जो खुद हेड बन जाए हेड के होते हुए और दूसरा वो एक्सेप्टेंस और कि वो वो तुरंत जो है वेन्यू एक्सेप्टीन दिन के अंदर चेंज होना एक बार ऐसे ही वही की बात है वहाँ जो है सी वालों ने अपना सेंटर डाल दिया मेरे बिना परमिशन के जबकि हेड की परमिशन बहुत जरूरी हैड की परमिशन है, के बिना आप कदम भी नहीं रख सकते वहां पर सही बात है। तो बिना परमिशन के उन्होंने सेंटर डाल दिया अच्छा सेंटर डाल दिया अब स्टूडेंट्स मेरे पास आये वेन्यून्यू कैसे दो, दो एजेंसी है दिल्ली के अंदर एक पीडब्ल्यू डी और एक डी एस तो ये पीडब्ल्यू डी के अंडर वो बिल्डिंग आती थी उसने उस बिल्डिंग को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया बोर्ड चारों तरफ उसके लगा दिया तो मैंने कहा ये डेंजरस डिक्लेयर है आप यहाँ सेंटर डाल रहे हो अगर कल को किसी भी स्टूडेंट के साथ हो गया तो गर्दन मेरी पकड़ी जाएगी कि आपने सेंटर ले कैसे लिया कि नहीं सर दे, दे, एक दिन में थोड़ी कुछ होता है आप भी तो रह रहे हो आपके बच्चे भी तो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं मैंने कहा होने को एक सेकेंड में कुछ भी हो सकता है मैंने कहा आप लिख के दे दो अगर कुछ भी होगा तो जिम्मेवार हम है hmm. अब लिख के कौन दे इस चीज को कहा लाप लिखित में दे दो कौन दे नहीं सर एक दिन में तीन दिन तीन घंटे का तो पेपर है तीन घंटे में कुछ भी नहीं होता हम सारा केयर करेंगे और वो करेंगे सो करेंगे मैंने कहा बिल्कुल नहीं मैं इस चीज का तो ये बोल्डनेस ये मतलब एक ऑथेंटिक वो काम जो है वो हुआ वो हुआ और, और फिर तुरंत उन्होंने भी वही किया सीबीएसई वालों ने तुरंत सेंटर कैंसिल करके और उसके भी चार पांच दिन ही रह गए तो दूसरी जगह वेन्यू दे करके वो किया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे थे और चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा जाते जाते हमारी सभी लिस्नर्स के लिए आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ द लाइफ उसके बारे में कुछ खास बातें बताई जो अच्छे दिन बीते आपके एक दो उदाहरण जरूर दीजिएगा अच्छा तो सबसे पहले जो कि मेरे मन और चित्त में भी नहीं था स्वप्न में भी नहीं था सोचा भी कभी नहीं था यूपीएससी जैसी संस्था से आप सिलेक्ट हो जाएंगे मैं सिलेक्ट हो <laughs> चलिए बहुत बढ़िया बात है जी तो इस तरीके से ये मेरे, जब मेरे को ये लेटर मिलता है तो ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का सबसे खुशी का लहमा था जी जी दूसरा जब मैं इस प्रजापिता पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया और जो मेरी तलाश थी वो पूरी हुई वो पूरी हुई उस सत्य को जानने की पहचानने की उसका यथार्थ सत्य परिचय मिलने की वो मेरी पूरी हुई मेरे जीवन के ये दो लम हैं बहुत ही बहुत ही एक खुशी के वो थे <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो खुशनुमा पल है अपने लाइफ का वो अपने दोनों चीज़ें हमारे साथ शेयर किया और मैं कहूँगा जाते जाते बहुत सारे हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे राजस्थान और गुजरात के लोग तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप अपना एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें मेरा तो एक यही मैसेज है कि उस ईश्वर ने हमको अपार शक्ति देकर के इस धरती पर भेजा है उस शक्ति को हम यूज करें मिसयूज़ ना करें hmm. चाहे जैसे मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन इसको करना चाहूंगा जी. इन इंद्रियों के द्वारा आख मुख कान और मन एक कहावत है कि बोलो चालो बको मत जहा जरूरत है जितनी जरूरत है जरूर बोलिए बिल्कुल चुप मत रहिए पर जो अयार्थ बक बक करते रहते हैं वो नहीं बोलो चालो बको मत खाओ पियो छको मत खाना पीना जरूरी है जीवन के लिए पर ओवर नहीं खाना है खाओ पियो छको मत घूमो फिरो थको मत घूमना फिरना व्यायाम करना सैर करना जरूरी है पर थकना नहीं है और देखो भालो तको मत देख भाल करके चलना है पर तकना नहीं है किसी को ताकि उसकी जिसको आप एक टक लगा करके तकेंगे तो ये किसी ने बहुत जबरदस्त वो कहा है तो अगर ये जीवन में हम लेकर के चलेंगे क्योंकि इनके द्वारा हमारी आंतरिक शक्ति का क्षय होता है पतन होता है नष्ट होता है तो ये शक्तियाँ हमारी नष्ट नहीं होंगी और फिर हमारी जो शक्तियां इन शक्तियां रहेंगी तो हम जो हर कदम पर हर स्टैप पर कामयाब रहेंगे कोई भी असफलता हमारे जीवन में नहीं आएगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और जाते जाते मैं कहूँगा संगीत से आपका कैसा ताल्लुक है और कोई अच्छा गीत आपको पसंद आता है जिसको आप हमेशा गुनगुनाना चाहते सुनना चाहते हैं तो उस गीत को दो लाइन जरूर गुनगुनाएंगे तुम्हें पा हमने जहाँ पा है तुम्हें पाके हमने जहा पालिया है जमी तो जमी आसमां पालिया है तुम्हें पाके हमने जहाँ पालिया है जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया ये गीत क्यों पसंद आता है आपको क्योंकि हर किस्म मैंने जिसको पाने के लिए दुनिया इतने सारे ऋषि मुनि और संत ने साधना की तपस्या की मैंने उसको पा लिया तो उसको पाने के बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है कुछ रहता ही नहीं है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए इस गीत के अंदर वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही पसंद आता है और जिसको पाने के बाद फिर और कुछ पाने का रहता नहीं है इसीलिए ये गीत जो है आपको पसंद आता है और जिस सत्य की आप खोज कर रहे थे बचपन से वो सत्य जब आपको मिला 1980 के कर दरमियान तो उसके बाद आपकी तलाश पूरी हुई तो ये गीत उसी को जाहिर करता है बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा कि फिर भी हम लोग अपने जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बनते हैं हमेशा हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं तो आप अपने जीवन में जैसे गुरु या फिर मोटिवेटर्स कहेंगे वैसे किसको मानते हैं मोटिवेटर्स और गुरु मेरा वैसे तो कोई नहीं रहा बस सेवा एक उस निराकार परमात्मा के और कोई मोटिवेटर या गुरु नहीं रहा जीवन मैंने जीवन में कभी किसी को नहीं बनाया हाँ फिर भी एक स्कूल लाइफ में जरूर एक थे जी जो संस्कृत के हमारे अध्यापक थे और नाम था उनका नित्यानंद शास्त्री जी नाम भी उनका इतना सुंदर था नित्यानंद वो इतने संयम और इतने नियम में रहते थे कि अपना घर से खा करके आते थे स्कूल के अंदर कभी कभी कभी भी कोई पार्टी वगैरह होती थी, कभी कुछ बाहर का नहीं लेते थे वो, वो और इस उससे वो कभी जीवन में बीमार पड़े हो यहाँ तक कि आपको सुनकर के तजुब होगा कि स्कूल के अंदर कोई टीचर एक दिन ना आए तो बच्चों को जो काफी मौज मस्ती मारने का मौका मिल जाता है पीरियड में वो पीरियड खाली मिलता है वो कभी भी साल के अंदर छुट्टी नहीं लेते थे कभी छुट्टी नहीं लेते थे तो एक स्टूडेंट्स ने तो एक दिन ये कह भी दिया कि सर आप कभी बीमार नहीं पड़ते क्या ये तो वो वो बिल्कुल मुस्कुरा दिए कि ये क्या वो कर रहे हैं क्योंकि सर आप कभी बीमार नहीं पड़ते क्या क्योंकि वो अपना इनका उनका जीवन इतना संयमित और इतना मर्यादा में बंधा हुआ था तो वो एक जरूर मेरे थोड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं और बाकी तो वो ईश्वर से ही सारा कुछ मैंने पाया है और लौकिक में कोई इस तरीके से गुरु वगैरह तो नहीं।, नहीं रहा है चलिए श्री श्री कृष्णन जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी चीज़ें जो है आपसे सीखने को मिला हमें और बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा राज्यों का जो आपने प्रयोग किया है और उपयोग करते हैं और उस परमात्मा शक्ति को आप अपने साथ रखते हैं वही आपका गुरु ईश्वर सब कुछ है और उसी का अनुभव आप हमेशा करते हैं तो हर सिचुएशन में जो है आप उसको एग्जैक्टली exactly यूज़ करते हैं उस शक्ति को और उसके वजह से आप जो है अपने कार्य में सफल होते हैं तो चलिए आप ऐसे ही सफल होते रहें और अपने जीवन काल में आप पूरे ही जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं उस लक्ष्य तक पहुँचें ऐसी शुभ आशा हम करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार और शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के इस सलामी ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ सीखा है समझा है और मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने सीखा है उससे ज़्यादा आप सीखे समझें और कुछ अनुभव हम जब दूसरों का सुनते हैं तो उन अनुभवों को भी याद करके हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन में सफल हो सकते हैं तो आप सदा सफल रहें मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और श्री कृष्ण भरदवाज जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडिमो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो तुम्ही पाक हू जहा पा लिया है तुम्ही पाके हूँ जहाँ पालिया है जुम्मी तो जमी आसुमा पालिया है तुम्हें पाके हूं जहाँ पालिया है तुम्हें पाके हूं पालिया है तुम्हें पाके हूं जहां पालिया है तुम्हें पाके पाकि ल गए हैं जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि है जब से तुम्हें मेहरबान पलिया है तुम्हें पाते हमें जहाँ पलिया है तुम्हें पाते हमें से मेरी गर्दिशे थम गई है न बिछड़े गे हूँ आज वहाँ पालिया है तुम भी पा गे हूँ यहाँ पालिया है